दूध शरबत, ठंडाई जल आदि से भरकर सोने के कलश तथा जिनका वर्णन नहीं हो सकता ऐसे अमृत के समान भांति भांति के सब पकवानों से भरे हुए परात थाल आदि अनेक प्रकार के सुंदर बर्तन उत्तम फल तथा और भी अनेकों सुंदर वस्तुएं राजा ने हर्षित होकर भेंट के लिए भेजी। गहने कपड़े नाना प्रकार की मूल्यवान मणियाँ रत्न पक्ष पश पक्षी पशु घोड़े हाथी और बहुत तरह की तथा तथा बहुत प्रकार से सुगंधित, एवं सुहावने मंगल तथा सगुन के पदार्थ राजा ने भेजे दही चिवड़ा और उपहार की चीजें कांवरों में भर भर कर कहा चले अगवानी करने वालों को जब बारात दिखाई दी तब उनके हृदय में आनंद छा गया और शरीर में रोमांच भर गया अगवानों को सजधज के साथ देखकर बारातियों ने प्रसन्न होकर नगाड़े बजाए बाराती तथा अगवानों में से कुछ लोग परस्पर मिलने के लिए हर्ष के मारे बाग छोड़कर सरपट दौड़ चले और ऐसे मिले मानो आनंद के दो समुद्र मर्यादा छोड़कर मिलते हों देव फूल बरसाकर गीत गा रही हैं और देवता आनंदित होकर नगाड़े बजा रहे हैं अगवानी में आए हुए उन लोगों ने सब चीज़ें दशरथ जी के आगे रख दी और अत्यंत प्रेम से विनती की राजा दशरथ जी ने प्रेम सहित सब वस्तुएं ले ली फिर उनकी बख्शीशें होने लगीं और वे याचकों को दे दी गईं तदनंतर पूजा आदर सत्कार और बड़ाई करके अगवान लोग उनको जनवासे की ओर लेवा चले विलक्षण वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं जिन्हें देखकर कुबेर भी अपने धन का अभिमान छोड़ देते हैं बड़ा सुंदर जनवासा दिया गया जहां सब प्रकार का सुबीता था सीता जी ने बारात जनकपुर में आई जानकर अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखलाई हृदय में स्मरण करके सब सिद्धियों को बुलाया और उन्हें राजा दशरथ जी की मेहमानी करने के लिए भेजा सीता जी की आज्ञा सुनकर सब सिद्धियाँ जहाँ जनवासा था वहाँ सारी संपदा सुख और इंद्रपुरी के भोग विलास को लिए हुए ने अपने-अपने ठहरने के के स्थान देखे तो वहां देवताओं सब सब सुखों को सब प्रकार से सुलभ पाया इस ऐश्वर्य का कुछ भी भेद कोई जान न सका सब जनक जी की बड़ाई कर रहे हैं श्री रघुनाथ जी यह सब सीता जी की महिमा जानकर और उनका प्रेम पहचानकर हृदय में हर्षित हुए पिता दशरथ जी के आने का समाचार सुनकर दोनों भाइयों के हृदय में महान आनंद समाता न था संकोचवश वे गुरु विश्वामित्र जी से कह नहीं सकते थे परंतु मन में पिता जी के दर्शनों की लालसा थी विश्वामित्र जी ने उनकी बड़ी नम्रता देखी तो उनके हृदय में बहुत संतोष उत्पन्न हुआ प्रसन्न होकर उन्होंने दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में का जल भराया, वे उस जनवासे को चले जहां जी थे, मानो सरोवर प्यासे की ओर लक्ष्य करके चला हो जब राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित मुनि को आते देखा तब वे हर्षित होकर उठे और सुख के समुद्र में थाहसी लेते हुए चले पृथ्वीपति दशरथ जी ने मुनि की चरण धूलि को बारंबार सिर पर चढ़ाकर उनको दंडवत प्रणाम किया विश्वामित्र जी ने राजा को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कुशल पूछी फिर दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करते देखकर राजा के हृदय में सुख समाया नहीं पुत्रों को उठाकर हृदय से लगाकर कर उन्होंने अपने वियोग जनित दो सह दुख को मिटाया मानो मृतक शरीर को प्राण मिल गए हों फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया मुनि श्रेष्ठ ने प्रेम के आनंद में उन्हें हृदय से लगा लिया दोनों भाइयों ने सब ब्राह्मणों की वंदना की और मन भाए आशीर्वाद पाए भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न सहित श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया श्री राम जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देख हर्षित हुए और प्रेम से परिपूर्ण हुए शरीर से उनसे मिले तदनंतर परम कृपालु और विनयी श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों कुटुंबियों जाति के लोगों याचकों मंत्रियों और मित्रों सभी से यथा योग्य मिले श्री रामचंद्र जी को देखकर बारात शीतल हुई राम के वियोग में सबके हृदय में जो आग जल रही थी वह शांत हो गई प्रीत के रीत का बखान नहीं हो सकता राजा के पास चारों पुत्र ऐसी शोभा पा रहे हैं मानो अर्थ धर्म काम और मोक्ष शरीर धारण किए हो पुत्रों सहित दशरथ जी को देखकर नगर के स्त्री पुरुष बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं आकाश में देवता फूलों की वर्षा करके नगाड़े बजा रहे हैं और अप्सरा गा गा कर नाच रही हैं अगवानी में आए हुए शतानंद जी अन्य ब्राह्मण मंत्रीगण मागध सूत विद्वान और भाटों ने बारात बारात सहित राजा जी का आदर सत्कार किया, फिर आज्ञा लेकर वे वापस लौटे। के दिन से पहले आ गई है इससे जनकपुर में अधिक आनंद छा रहा है सब लोग ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहे हैं और विधाता से मना कर कहते हैं कि दिन रात बढ़ जाएं, यानी बड़े हो जाए श्री रामचंद्र जी और सीता जी सुंदरता की सीमा है और दोनों राजा पुण्य की सीमा है जहां तहां जनक वासी स्त्री पुरुषों के समूह इकट्ठे हो होकर यही कह रहे हैं जनक जी के सुकृत यानी पुण्य की मूर्ति जानकी जी हैं और दशरथ जी के सुकृत देह धारण किए हुए श्री राम जी हैं इन दोनों राजाओं के समान किसी ने शिवजी की आराधना नहीं की और न इनके समान किसी ने फल ही पाए इनके समान जगत में न कोई हुआ न कहीं है है और ना होने को ही है। हम सब भी संपूर्ण पुण्यों की राशि हैं जो जगत में जन्म लेकर जनकपुर निवासी हुए और जिन्होंने जनक जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखी है हमारे सरीखा विशेष पुण्यात्मा कौन होगा अब हम श्री रघुनाथ जी का विवाह देखेंगे और भली भांति नेत्रों का लाभ लेंगे कोयल के समान मधुर बोली बोलने वाली स्त्रियां आपस में कहती हैं कि हे सुंदर नेत्रों वाली इस विवाह में बड़ा लाभ है बड़े भाग्य से विधाता ने सब बात बना दी ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि हुआ करेंगे जनक जी स्नेहवश बार बार सीता जी को बुलावेंगे और करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को लेने यानी विदा कराने आया करेंगे तब उनकी अनेकों प्रकार से पहुनाई होगी सखी ऐसी श्री राम लक्ष्मण को देख देख कर सुखी होंगे हे सखी जैसा श्री राम लक्ष्मण का जोड़ा है वैसे ही दो कुमार राजा के साथ और भी हैं वे भी एक श्याम और दूसरे गौरवर्ण के हैं उनके भी सब अंग बहुत सुंदर हैं जो लोग उन्हें देखाए हैं वे सब यही कहते हैं एक ने कहा मैंने आज ही उन्हें देखा है इतने सुंदर हैं मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों से संवारा हो भरत तो श्री रामचंद्र जी की ही शक्ल सूरत के हैं स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पहचान नहीं सकते लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों का एक रूप है दोनों के नख से शिखा तक सभी अंग अनुपम है मन को बड़े अच्छे लगते हैं पर मुख से उनका वर्ण नहीं हो सकता उनकी उपमा के योग्य तीनों लोकों में कोई नहीं है दास तुलसी कहता है कवि और कुविद विद्वान कहते हैं इनकी उपमा कहीं कोई नहीं है बल विनय विद्याशील और शोभा के समुद्र इनके समान ये ही है जनकपुर की सब स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता को यह वचन यानी विनती सुनाती हैं कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो और हम सब सुंदर नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरकर पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही हैं कि हे सखी दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं। त्रिपुरारी शिवजी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे इस प्रकार सब मनोरथ कर रही हैं और हृदय को उमंग उमंग कर यानी उत्साह पूर्वक आनंद से भर रही है सुख पाया श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर गए इस प्रकार कुछ दिन बीत गए जनकपुर निवासी और बाराती सभी बड़े आनंदित हैं मंगलों का मूल लग्न का दिन आ गया हेमंत ऋतु और सुहावना अगहन का महीना था ग्रह तिथि नक्षत्र योग और वार श्रेष्ठ थे लग्न मुहूर्त शोध कर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया और उस लग्न पत्रिका को नारद जी के हाथ जनक जी के यहाँ भेज दिया जनक जी के ज्योतिषियों ने भी वही गणना करके रखी थी जब सब लोगों ने यह बात सुनी तब वे कहने लगे यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा ही है निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल गोधूल की पवित्र वेला आ गई और अनुकूल शकुन होने लगे यह जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा तब राजा जनक ने पुरोहित शतानंद जी से कहा कि अब देर का क्या कारण है तब शतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया वे सब मंगल का सामान सजा ले आए शंख नगाड़े ढोल और बहुत से बाजे बजने लगे तथा मंगल कलश और शुभ शकुन की वस्तुएं यानी दधि दूरवा आदि सजाई गई सुंदर सुहागिन स्त्रियां गीत गा रही हैं और पवित्र ब्राह्मण वेद की ध्वनि कर रहे हैं सब लोग इस प्रकार आदर पूर्वक बारात को लेने चले जहां बारातियों का जनवासा था वहां गए अवधपति दशरथ जी का समाज यानी वैभव देख उनको देवराज इंद्र भी बहुत ही ही तुच्छ लगे, जाकर उन्होंने विनती की समय हो गया है, अब पधारिए। यह सुनते नगाड़ों पर चोट पड़ी। गुरु जी से पूछकर और कुल की सब रीतियों को करकर कर राजा दशरथ जी मुनियों और साधुओं के समाज को साथ लेकर चले अवध नरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर और अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी आदि देवता हजारों मुखों से उसकी सराहना करने लगे देवगण सुंदर मंगल का अवसर जानकर नगाड़े बजा बजाकर फूल बरसाते हैं शिव जी ब्रह्मा जी आदि देववृंद यूथ यानि टोलियाँ बना बना कर विमानों पर जा चढ़े और प्रेम से पुलकित शरीर हो तथा हृदय में उत्साह भरकर श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने चले जनकपुर को देखकर देवता इतने अनुरक्त हो गए कि उन सब को अपने अपने लोक बहुत तुच्छ लगने लगे। विचित्र मंडप को को तथा नाना प्रकार की सब अलौकिक रचनाओं देखकर वे चकित होकर देखने लगे नगर के स्त्री पुरुष रूप के भंडार सुघड़ श्रेष्ठ धर्मात्मा सुशील और सुजान हैं। उन्हें देखकर सब देवता और देवांगनाए ऐसे प्रभाहीन हो गए जैसे चंद्रमा के उज्याले में तारागण फीके पड़ जाते हैं ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ क्योंकि वहां उन्होंने अपनी कोई करनी यानी रचना तो कहीं देखी ही नहीं तब शिव जी ने सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य में मत भूलो हृदय में धीरज धरकर विचार तो करो कि यह भगवान की महिमा मई निज शक्ति श्री सीता जी का और अखिल ब्रह्मांडों के परम ईश्वर साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह है जिनका नाम लेते ही जगत के सारे अमंगलों की जड़ कट जाती है और चारों पदार्थ यानी अर्थ धर्म काम मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं ये वही जगत के माता पिता श्री सीताराम जी हैं काम के शत्रु शिव जी ने ऐसा कहा इस प्रकार शिव ने देवताओं को समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदीश्वर को आगे बढ़ाया देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बड़े ही प्रसन्न और शरीर से पुलकित हुए चले जा रहे हैं उनके साथ परम हर्षयुक्त साधुओं और ब्राह्मणों की मंडली ऐसी शोभा दे रही है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हों चारों सुंदर पुत्र साथ में ऐसे सुशोभित हैं मानो संपूर्ण मोक्ष के हैंज्य शरीर धारण किए हों मरकमणि और सुवर्ण रंग की सुंदर जोड़ियों को देखकर देवताओं को कम प्रीति नहीं हुई यानी अर्थात बहुत ही प्रीति हुई फिर श्री रामचंद्र जी को देखकर वे हृदय में अत्यंत हर्षित हुए और राजा की सराहना करते हुए उन्होंने फूल बरसाए से शिख तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए पार्वती जी सहित श्री शिव जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्र प्रेमाश्रुओं के जल से भर गए का का मोर के के कंठ सी कांति वाला श्याम शरीर है, बिजली का अत्यंत निरादर करने वाले प्रकाशमय सुंदर यानी वस्त्र हैं, सब मंगल रूप और सब प्रकार से सुंदर भांतिभा के विवाह के आभूषण शरीर पर सजाए हुए हैं उनका सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान और मनोहर नेत्र नवीन कमल को लजाने वाले हैं सारी सुंदरता अलौकिक है माया की बनी नहीं है दिव्य सच्चिदानंद मई है वह कहीं नहीं जा सकती मन ही मन बहुत प्रिय लगती है साथ में मनोहर भाई शोभित हैं जो चंचल घोड़ों को नचाते हुए चले जा रहे हैं राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ों को यानी उनकी चाल को दिखला रहे हैं और वंश की प्रशंसा करने वाले मागध भाट विरुदावली सुना रहे हैं जिस घोड़े पर श्री राम जी विराजमान हैं उसकी तेज चाल को देख कर गरुण भी लजा जाते उसका नहीं हो सकता वह सब प्रकार से सुंदर है मानो कामदेव ने ही घोड़े का वेश धारण कर लिया हो मानो श्री रामचंद्र जी के लिए कामदेव घोड़े का वेश बनाकर अत्यंत शोभित हो रहा है वह अपनी अवस्था बल रूप गुण और चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहा है सुंदर मोती मणि और माणिक के लगी हुई जड़ाऊ जीन ज्योति से जगमगा रहा है उसकी सुंदर घुघरू लगी ललित लगाम को देखकर देवता मनुष्य और मुनि सभी ठगे जाते हैं प्रभु की इच्छा में अपने मन को लीन किए चलता हुआ वह घोड़ा बड़ी शोभा पा रहा है मानो तारागण तथा बिजली से अलंकृत मेघ सुंदर मोर को नचा रहा हो जिस श्रेष्ठ घोड़े पर श्री रामचंद्र जी सवार हैं उसका वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकती शंकर जी श्री रामचंद्र जी के रूप में ऐसे अनुरक्त हुए कि उन्हें अपने पंद्रह नेत्र इस समय बहुत ही प्यारे लगने लगे भगवान विष्णु ने जब प्रेम सहित श्री राम को देखा तब वे रमणीयता की मूर्ति श्री लक्ष्मी जी के पति श्री लक्ष्मी जी सहित मोहित हो गए श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए पर अपने आठ ही नेत्र जानकर पछताने लगे देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिक के हृदय में बड़ा उत्साह हो रहा है क्योंकि वे ब्रह्मा जी से डेढ़ नेत्रों से राम दर्शन का सुंदर लाभ उठा रहे हैं और गौतम जी के शाप को अपने लिए परम हितकर मान रहे हैं सभी देवता देवराज इंद्र से ईर्ष्या कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज इंद्र के समान भाग्यवान दूसरा कोई नहीं है श्री रामचंद्र जी को देखकर देवगण प्रसन्न हैं और दोनों राजाओं के समाज में विशेष हर्ष छा रहा है दोनों ओर से राज समाज में अत्यंत हर्ष है और बड़े जोर से नगाड़े बज रहे हैं देवता प्रसन्न होकर रघुकुल मणि श्री राम की जय हो जय हो जय हो कहकर फूल बरसा रहे हैं इस प्रकार बारात को आती हुई जानकर बहुत प्रकार से बाजे बजने लगे और रानी सुहागिन स्त्रियों को बुलाकर परछन के लिए मंगल द्रव्य सजाने लगी अनेक प्रकार से आरती सजाकर और समस्त मंगल द्रव्यों को यथा योग्य सजा गजगामिनी यानी हाथी किसी चाल वाली उत्तम स्त्रियां आनंद पूर्वक परछन के लिए चली सभी स्त्रियां चंद्रमुखी यानी चंद्रमा के समान मुख वाली और सभी मृगलोचनी यानि हरण किसी आँखों वाली हैं और सभी अपने शरीर की शोभा से रति के गर्भ को छुड़ाने वाली हैं रंग बिरंगी सुंदर साड़ियां पहने हैं और शरीर पर सब आभूषण सजे हुए हैं समस्त अंगों को सुंदर मंगल पदार्थों से सजाए हुए वे कोयल को भी लजाती हुई मधुर स्वर से गान कर रही हैं कंगन करधनी और नूपुर बज रहे हैं स्त्रियों की चाल देखकर कामदेव के के हाथी भी लजा जाते हैं हैं अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। आकाश और नगर दोनों स्थानों में सुंदर मंगलाचार हो रहे हैं शची यानी इंद्राणी सरस्वती लक्ष्मी पार्वती और जो स्वभाव से ही पवित्र और सयानी देवांगनाएं थीं वे सब कपट से सुंदर स्त्री का वेश बनाकर रनिवास में जामिली और मनोहर वाणी से मंगल गान करने लगी सब कोई हर्ष के विशेष वश थे अतः किसी ने उन्हें पहचाना नहीं कौन किसे जाने पहचाने आनंद के वश हुई सब दुल्ह बने ब्रह्म का परचन करने चली मनोहर मनोहर गान हो रहा है मधुर मधुर नगाड़े बज रहे हैं देवता फूल बरसा रहे हैं बड़ी अच्छी शोभा है आनंद कंद को देखकर सब स्त्रियां हृदय में हर्षित हुईं, उनके कमल सरीखे नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल उमड़ आया और सुंदर अंगों में पुलकावली छा गई श्री रामचंद्र जी का वर देखकर सीता जी की माता सुनैना जी के मन में जो सुख हुआ उसे हजारों सरस्वती और सरस्वती और और सौ कल्पों कल्पों में में भी भी नहीं नहीं कह कह सकते सकते अथवा लाखों लाखों शेष मंगल अवसर जानकर नेत्रों के जल को रोके हुए रानी प्रसन्न मन से परचन कर रही है वेदों में कहे हुए तथा कुलाचार के अनुसार सभी व्यवहार रानी ने भली भांति किए पंचशब्द अर्थात तंत्री ताल झांझ नगारा और तुरही इन पांच प्रकार के बाजों के शब्द पंच ध्वनि, वेद ध्वनि वंदी ध्वनि जय ध्वनि, शंख ध्वनि और ध्वनि और मंगलगान हो रहे हैं नाना प्रकार के वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं उन्होंने यानी रानी ने आरती करके अर्धे दिया तब श्री राम जी ने मंडप में गमन किया दशरथ जी अपनी मंडली सहित विराजमान हुए उनके वैभव को देखकर लोकपाल भी लजा गए समय समय पर देवता फूल बरसाते हैं और भूदेव ब्राह्मण समयानुकूल शांति पाठ करते हैं आकाश और नगर में शोर मच रहा है अपनी पढ़ाई कोई कुछ भी नहीं सुनता इस प्रकार श्री रामचंद्र जी मंडप में आए और अर्ध्य देकर आसन पर बैठाए गए आसन पर बैठाकर आरती करके दुल्ह को देखकर स्त्रियां सुख पा रही हैं, वे ढेर के ढेर मणि वस्त्र और गहने निछावर करके मंगल गा रही हैं, ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का वेश बनाकर कौतुक देख रहे हैं वे रघुकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर कर अपना जीवन सफल जान रहे हैं नाई, बारी, भाट और नट श्री रामचंद्र जी की निछावर पाकर आनंदित होकर सिर नवाकर आशीष देते हैं उनके हृदय में हर्ष समाता ही नहीं वैदिक और लौकिक सभी रीतियां करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही शोभित हुए कवि उनके लिए उपमा खोज खोज कर लजा गए जब कहीं भी उपमा नहीं मिली तब हृदय में हार मानकर उन्होंने मन में यही उपमा निश्चित की कि इनके समान ये ही है समधियों का मिलाप या परस्पर संबंध देखकर देवता अनुरक्त तो हो गए और फूल बरसाकर उनका यश गाने लगे वे कहने लगे जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया तब से हमने बहुत विवाह देखे सुने परंतु सब प्रकार से समान ज समाज और बराबरी के यानी पूर्ण समता युक्त समझी तो आज ही देखे देवताओं की सुंदर सत्यवाणी सुनकर दोनों ओर अलौकिक प्रीति छा गई सुंदर और अर्धे देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदर पूर्वक मंडप में ले आए मंडप को देखकर उसकी विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों के मन भी हरे हो गए यानी कि मोहित हो गए सुजान जनक जी ने अपने हाथों से ला लाकर सबके लिए सिंहसन रखे उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता के समान वशिष्ठ जी की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया विश्वामित्र जी की पूजा करते समय की परम प्रीति की रीत तो कहते ही नहीं बनती राजा ने वामदेव आदि ऋषियों की प्रसन्न मन से पूजा की सभी को दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया फिर उन्होंने कोसलाधीश राजा दशरथ जी की पूजा उन्हें ईश यानी महादेव जी के समान जानकर की कोई दूसरा भाव न था तदनंतर उनके संबंध से अपने भाग्य और वैभव के विस्तार की सराहना करके हाथ जोड़कर विनती और बड़ाई की राजा जनक जी ने सब बरातियों का समी दशरथ जी के समान ही सब प्रकार से आदर पूर्वक पूजन किया और सब किसी को उचित आसन दिए मैं एक मुख से उस उत्साह का क्या वर्णन करूं राजा जनक ने दान मान सम्मान विनय और उत्तम वाणी से सारी बरात का सम्मान किया ब्रह्मा विष्णु शिव दिक्पाल और सूर्य जो श्री रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं वे कपट से ब्राह्मणों का सुंदर वेश बनाए बहुत ही सुख पाते हुए सब लीला देख रहे थे जनक जी ने उनको देवताओं के समान जानकर उनका पूजन किया और बिना पहचाने भी उन्हें सुंदर आसन दिए कौन किसको जाने पहचाने सबको अपनी ही शुद्ध भूली हुई है आनंद कंद दुल्ह को देखकर दोनों ओर आनंदमयी स्थिति हो रही है। सुजान यानी श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिए प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवगण मन में बहुत आनंदित हुए श्री रामचंद्र जी के मुख्य रूपी चंद्रमा की छवि को सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आदर पूर्वक पान कर रहे हैं प्रेम और आनंद कम नहीं है यानी बहुत है समय देखकर वशिष्ठ जी ने शतानंद जी को आदर पूर्वक बुलाया वे सुनकर आदर के साथ आए वशिष्ठ जी ने कहा अब जाकर राजकुमारी को शीघ्र ले आइए मुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर चले बुद्धिमती रानी पुरोहित की वाणी सुनकर सखियों समेत बड़ी प्रसन्न हुई ब्राह्मणों की स्त्रियों और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कुल रीति करके सुंदर मंगल गीत गाए श्रेष्ठ देवांगनाएं जो सुंदर मनुष्य स्त्रियों के वेश में हैं सभी स्वभाव से ही सुंदरी और श्यामा यानी 16 वर्ष की अवस्था वाली है उनको देखकर कर रनिवास की स्त्रियां सुख पाती हैं और बिना पहचान के ही वे सबको प्राणों से भी प्यारी हो रही है उन्हें पार्वती लक्ष्मी और सरस्वती के समान जानकर रानी बार बार उनका सम्मान करती है रनिवास की स्त्रियां और सखियां सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर उन्हें मंडप में लिवा चली सुंदर मंगल का साज सज कर रनिवास की स्त्रियाँ और सखिया आदर सहित सीता जी को लिवा चली सभी सुंदरियाँ सोलहों श्रृंगार किए हुए मतवाले हाथियों की चाल से चलने वाली हैं उनके मनोहर गान को सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेव की कोयले भी लजा जाती हैं पाजेब पैंजनी और सुंदर कंकण ताल की गति पर बड़े सुंदर बज रहे हैं सहज ही सुंदरी सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही हैं मानो छवि रूपी ललनाओं के समूह के बीच साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हो जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी है रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीताजी को बरातियों ने आते देखा सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया श्री रामचंद्र जी को देखकर तो सभी पूर्ण काम यानी कृत कृत्य हो गए राजा दशरथ जी पुत्रों सहित हर्षित हुए उनके हृदय में जितना आनंद था वह कहा नहीं जा सकता देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं मंगलों की मूल मुनियों के आशीर्वादों की ध्वनि हो रही है गानों और नगाड़ों के शब्द से बड़ा शोर मच रहा है सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मग्न है इस प्रकार सीता जी मंडप में आई मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ पढ़ रहे हैं उस अवसर की सब रीति व्यवहार और कुलाचार दोनों कुल गुरुओं ने किए कुलाचार करके गुरु जी प्रसन्न होकर गौरी जी गणेश जी और ब्राह्मणों की पूजा करा रहे हैं अथवा ब्राह्मणों के द्वारा गौरी और गणेश की पूजा करवा रहे देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं आशीर्वाद देते हैं और अत्यंत सुख पा रहे हैं मधुपर्क आदि जिस किसी भी मांगलिक पदार्थ की मुनि जिस समय भी मन में चाह मात्र करते हैं सेवक गण उसी समय सोने की परातों में और कलशों में भरकर उन पदार्थों को लिए तैयार रहते हैं स्वयं सूर्य देव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियां बता देते हैं और वे सब आदर पूर्वक की जा रही हैं इस प्रकार देवताओं का पूजा करा के मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया श्री सीता जी और श्री राम जी आपस में एक दूसरे को देखना और उनका परस्पर प्रेम किसी को लख नहीं पड़ रहा है जो बात श्रेष्ठ मन बुद्धि और वाणी से भी परे है उसे कवि प्रकट करे हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मण का वेश धरकर विवाह की विधियां बताए देते हैं जनक जी की जगत विख्यात पटरानी और सीता जी की माता का बखान तो हो ही कैसे सकता है सुयश सुकृत पुण्य सुख और सुंदरता सबको बटोरकर विधाताओं ने उन्हें संवार कर तैयार किया है समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलवाया यह सुनते ही सुहागिनी स्त्रियां उनको आदर पूर्वक ले आईं। सुनैना जी यानी जनक जी की पटरानी जनक जी की बाई और ऐसी सोह रही हैं मानो हिमाचल के साथ मैना जी शोभित पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मणियों की सुंदर पराते राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रखी मुनि मंगलवाणी से वेद पढ़ रहे हैं सुअवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग गई है दूल्हे को देखकर राजा रानी प्रेम मग्न हो गए और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे श्री राम जी के चरण कमलों को पखारने लगे प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही है आकाश और नगर में होने वाली गान नगाड़े और जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं से उमड़ चली जो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलियुग के सारे पाप भाग जाते हैं जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहल्या ने जो पापमई थी परम गति पाई जिन चरण कमलों का मकरंद रस यानी गंगा जी शिव जी के मस्तक पर विराजमान है जिसको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं मुनि और योगीजन अपने मन को भौरा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं उन्हीं चरणों को भाग्य के पात्र यानी बड़भागी जनक जी धो रहे हैं यह देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं दोनों कुलों के गुरुवर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर शाखोच्चार करने लगे पानी ग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मादि देवता मनुष्य और मुनि आनंद में भर गए सुख के मूल दुल्ह को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनंद से उमंग उठा राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीति को करके कन्यादान किया जैसे हिमवान ने शिव जी को पार्वती और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी थी वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई विदेह यानी जनक जी कैसे विनती करें उस सांवली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विदेह यानी देह की से रहते ही कर दिया। विधि पूर्वक हवन करके गठजोड़ी की गई और भावरे होने लगी जय ध्वनि वंदी ध्वनि वेद ध्वनि मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्प के फूलों को बरसा रहे हैं वर और कन्या सुंदर भावरे दे रहे हैं सब लोग आदरपूर्वक उन्हें देखकर नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता जो कुछ उपमा कहूँ वही थोड़ी होगी श्री राम जी और सीता जी की सुंदर परछाई मणियों के खंभों में जगमगा रही है मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं उन्हें यानी कामदेव और रति को दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं है अर्थात बहुत हैं इसीलिए वे मानो बार बार प्रकट होते और छिपते हैं सब देखने वाले आनंद मग्न हो गए और जनक जी की भांति सभी अपनी सुध भूल गए मुनियों ने आनंदपूर्वक भाँवरें फिराई और नेग सहित सब रीतियों को पूरा किया श्री रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं यह शोभा किसी प्रकार भी कही नहीं जाती मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भर कर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा है यहाँ श्री राम के हाथ को कमल की सिंदूर को पराग की श्री राम की श्याम भुजा को सांप की तथा सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी अब दुल्ह और दुलहिन एक आसन पर बैठे श्री राम जी और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए अपने सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए फल आए देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है चौदह भुवनों में उत्साह भर गया सबने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया जीव एक है और यह मंगल महान है फिर भला वह वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर कर मांडवी जी श्रुत जी तथा उर्मिला जी इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को जो गुणशील सुख और शोभा की रूप ही थी राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियाँ करके भरत जी को ब्याह दिया जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया और जिनका नाम श्रुतकीर्ति है और जो सुंदर नेत्रों वाली सुंदर मुख वाली सब गुणों की खान और रूप तथा शील में उजागर हैं उनको राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दिया दुल्ह और दुल्हने परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सकुचते हुए हृदय में हर्षित हो रही हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं सब सुंदरी दुल्हनें सुंदर दुल्हों के साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रही हैं मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं यानी जागृत स्वप्न सुषुप्ति और तुरीय अपने चारों स्वामियों विश्व तेजस प्राग्ञ और ब्रह्म सहित विराजमान हो सब पुत्रों को बहुओं सहित देखकर अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हैं मानो वे राजाओं के शिरोमणि क्रियाओं यानी यज्ञ क्रिया श्रद्धा क्रिया योग क्रिया और ज्ञान क्रिया सहित चारों फल यानी अर्थ धर्म काम और मोक्ष पाग हों श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई उसी रीति से सब राजकुमार विवाहे गए दहेज की अधिकता कुछ कही नहीं जाती सारा मंडप सोने और मणियों से भर गया बहुत से कंबल वस्त्र और भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े जो थोड़ी कीमत के न थे अर्थात बहुमूल्य थे तथा हाथी रथ घोड़े दास दासियाँ और गहनों से सजी हुई कामधेनु सरी की गाय आदि अनेकों वस्तुएँ हैं जिनकी गिनती कैसे की जाए उनका वर्णन नहीं किया जा सकता जिन्होंने देखा है वही जानते हैं उन्हें देखकर लोकपाल भी सिहा गए अवधराज दशरथ जी ने सुख मानकर कर प्रसन्न चित्त से सब कुछ ग्रहण किया उन्होंने वह दहेज का सामान याचकों को जो जिसे अच्छा लगा दे दिया जो बच रहा वह जनवासे में चला आया तब जनक जी ने हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमलवाणी से कहा आदर दान विनय और बढ़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लड़ाकर यानी लाड़ करके मुनियों के समूह की पूजा और वंदना की सिर नवाकर देवताओं को मना कर राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं यानी वे प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं उन पूर्ण काम महानुभावों को कोई कुछ देकर कैसे संतुष्ट कर सकता है क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है फिर जनक जी भाई सहित हाथ जोड़कर कौशलाधीश दशरथ जी से स्नेहशील और सुंदर प्रेम में सान कर मनोहर वचन बोले हे राजन आपके साथ हो जाने से अब हम सब एक प्रकार से बड़े हो गए इस राजपाठ सहित हम दोनों को आप बिना दाम लिए हुए ही सेवक समझिएगा इन लड़कियों को टहलनी मानकर नई नई दया करके पालन कीजिएगा मैंने बड़ी ढिठाई की कि, कि आपको यहां बुला भेजा अपराध क्षमा कीजिएगा फिर सूर्य कुल के भूषण दशरथ जी ने समधि जनक जी को संपूर्ण सम्मान का निधि कर दिया इतना सम्मान किया कि वे सम्मान के भंडार हो गए उनकी परस्पर की विनय कहीं नहीं जाती दोनों के हृदय प्रेम से परिपूर्ण हैं देवतागढ़ फूल बरसा रहे हैं राजा जनवासे को चले नगाड़े की ध्वनि जय ध्वनि और वेद की ध्वनि हो रही है और आकाश और नगर दोनों में खूब कौतूहल हो रहा है यानी आनंद छा रहा है तब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सुंदरी सखियां मंगलगान करती हुई दुल्हनों सहित दुल्हों को लिवाकर कर कोहबर की ओर चली सीता जी बार बार राम जी को देखती हैं और सकुचा जाती हैं पर उनका मन नहीं सखुचाता प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे हैं श्री रामचंद्र जी का सांवला शरीर स्वभाव से ही सुंदर है उसकी शोभा करोड़ों कामदेवों को लजाने वाली है महावर से युक्त चरण कमल बड़े सुहावने लगते हैं। जिन पर मुनियों के मन रूपी भौरे सदा छाए रहते हैं पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातः काल के सूर्य और बिजली की ज्योति को हरे लेती है कमर में सुंदर किंकणी और कटिसूत्र हैं विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण सुशोभित हैं पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा है हाथ की अंगूठी चित्त को चुरा लेती है ब्याह के सब साज सजे हुए वे शोभा पा रहे हैं चौड़ी छाती पर हृदय पर पहनने के सुंदर आभूषण सुशोभित हो रहे हैं